करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से सुनते हैं और ख़ास हमारे जो यूथ हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ उनके माता पिता भी इस चीज़ को सुनते हैं क्योंकि अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना है वो सारी बातें उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से मालूम पड़ जाता है तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता जी है जो लेक्चरर हैं आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोफेशन को अच्छा बना सकते हैं अपना करियर को अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी उनसे हासिल करते हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अनीता जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया <laughs> डॉक्टर अनिता जी मैं ये जानना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि बारहवीं पूरा करने के बाद चाहे किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस से तो हम लोग आगे थोड़ा सा दिक्कत होता है कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें डिग्री जब हासिल करना होता है तो किस सब्जेक्ट को चूज कर आगे बढ़ें और हमारा खुद का इंटरेस्ट और कभी कभी माता पिता की चॉइस, यहाँ पर ये दोनों बातें जो है सेट नहीं हो पाता कभी कभी बहुत मुश्किल से कई बार ऐसा होता है कि जो माता पिता सोचते हैं वही हम करते हैं ऐसा बहुत कम होता है और दूसरा होता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उस समय वो फ्रेंड सर्कल कहा जा रहा है वो भी हमारा वो भी एक तरह का हमारा खींचा होता है तो एक तरफ चॉइस मेरी होती है लेकिन हम तीन तरह से बढ़ जाते हैं तो इस समय आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए रमेश भाई आपने बिल्कुल सही कहा आज की जो युवा पीढ़ी है जी जिस उम्र की आप बात कर रहे हैं कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ इस उम्र में न तो पूर्ण परिपक्वता होती है और पेरेंट्स का भी एक प्रेशर हो जाता है क्योंकि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचाई पर पहुंचे mm -hmm. लेकिन सभी बच्चों के लिए ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है तो उसके लिए आज के पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना होगा कि बच्चे का रुझान कहाँ है mm -hmm. बच्चा क्या चाहता है उसका जहाँ रुझान है उसे उसी विषय के चयन के लिए प्रेरित करें अपना दबाव उस पर न डालें अगर जब अपना दबाव डालते हैं तो आज की जो शिक्षा है वह वैसे ही बच्चे पर इतना भारी बोझ डाल रही है कि बच्चा मानसिक रूप से दबे जा रहा है और इसलिए आवश्यक यह है क्योंकि ट्वेल्थ के बाद एक बहुत बड़ी समस्या हर युवा के सामने है कि मैं आगे क्या करूँगा चाहे वह लड़का हो या लड़की हो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपने कदम को बढ़ा सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं केवल डॉक्टर इंजीनियर या यह कहा जाए बड़े बड़े प्रोफेशंस में ही जाना हमारा एक उद्देश्य न हो आज ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे करियर के ऑप्शंस खुले हुए हैं अगर बच्चा आर्ट्स भी लेता है तो वह एक शिक्षक के रूप में हमारे सामने आ सकता है अगर वह कॉलेज शिक्षक के रूप में आना चाहता है तो अपनी ग्रेजुएशन करे उसके बाद उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है और फिर वह यूजीसी के द्वारा एक परीक्षा होती है नेट परीक्षा उसे दे सकता है और उसके बाद वह कॉलेज व्याख्याता के लिए भी अपना अप्लाई कर सकता है अगर उसका शिक्षा इस तरह से और ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वह दूसरी तरफ आज हमारे सामने कई प्रोफेशन कोर्स हैं जैसे आप देखेंगे कि आज लेदर का बहुत प्रचलन है और उसके लिए अलग से कॉलेजेस खुले हुए हैं फैशन डिजाइनिंग इंटीरियर कोर्स ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे समाज में दिन प्रतिदिन मांग उनकी बढ़ती जा रही है उसाधार पर भी वे बच्चा किसी भी चीज़ को चयन करे लेकिन उसके दिमाग में एक लक्ष्य उसे निर्धारित करना पड़ेगा उसी के बाद वह उस कार्य को सम्पन्न करता है और कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे माता पिता चाहते हैं कि वो डिग्री पूरा ही कर ले और बारहवीं के बाद तीन साल और उसको खींचना होता है डिग्री के लिए और एक तो दसवीं के बाद ही हम लोग का बच्चों का जो है पढ़ाई का जो बोझ है वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है और बारहवीं कैसे तैसे कर लेते हैं कभी कभी बच्चों का खुद का इंटरेस्ट है वो अलग बात है लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और, और तीन साल पढ़ना वना एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना जैसा काम हो गया उनके लिए तो उस समय ऐसे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपने बताया जैसे कि आईटीआई कोर्स कर सकते हैं आपने जो बताया इंटीरियर डिज़ाइन फैशन डिज़ाइन ये सारी चीज़ें और इसमें भी तीन चार साल उनको लगता ही है तीन चार साल अगर वो मेहनत करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो लोग भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं और आजकल तो बहुत ज़्यादा इनको भी पेमेंट मिलता है और खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं बिल्कुल आपने सही कहा आज आप देखिए हर बड़े शहर में इनका अपना एक अलग महत्व है आप देखेंगे कि जगह जगह पर आज व्यक्ति अगर किसी भी मैनेजमेंट की भी बात करता है इवेंट मैनेजमेंट आज कहीं भी हमारे शादी विवाह या अन्य किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम करना है तो उसके लिए भी इवेंट मैनेजमेंट को आजकल रखा जाता है ताकि परिवार वाला अपना फ्री रहकर उनसे कार्य करवा इन्हें अच्छी पे मिल जाती है शुरू में ही इन्हें पंद्रह लगभग मिल जाता है तो अगर बच्चा दूसरी तरफ अपना इंटरेस्ट नहीं करके उसका इंटरेस्ट इस तरफ है तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उनके लिए स्कोप का क्षेत्र है कि वह अपने आप को इधर की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर अनीता जी जैसे कि हम लोग इवेंट मैनेजमेंट की जो बात करते हैं तो इसमें बारहवीं के बाद डायरेक्टली कर सकते हैं हाँ आप इवेंट मैनेजमेंट भी डायरेक्टली कर सकते हैं बारहवीं के इस बार, होता है, क्या करना है? आ, इसके बारे में मैं आपको पूर्ण रूप में नहीं बता पाऊंगी रमेश भाई क्योंकि मेरा थोड़ा इस बारे में अच्छे से जानकारी हाँ। मुझे पूरी नहीं है जी जी जी जी, कोई तो आप उसे गूगल पर अगर देखें, तो आपको पूरी जानकारी इसके बारे में प्राप्त डिटेल मिल जाए कहाँ पर इसकी बिल्कुल होटल मैनेजमेंट वगैरह है उसका भी एक प्री टेस्ट होता है उसके बाद वो थ्री इस कोर्स है उसके बाद होटल मैनेजमेंट वालों को भी आप देखते हैं आजकल होटल्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है हाँ। तो इन्हें भी एक अच्छा ऑफर मिल जाता है और वो अपना छोटा मोटा काम शुरू खुद भी कर सकते हैं सही बात है ऐसा हाँ, तो, नहीं है कि जॉब भी की जाए वह अपना पर्सनल लेवल पर भी अपना काम आरंभ कर सकते हैं एक बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो माता पिता को या फिर बच्चे को थोड़ा सा इसका रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज़ कोई भी चीज़ हो या डिग्री भी करना है तो वहाँ पर भी पैसे की बात आती है वही पैसा यहाँ पर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके पढ़ाई का जो स्तर है उसको न देखते हुए आप अपने रुचि के अनुसार काम करने लग जाएँगे और बहुत जल्दी उस चीज़ को कर पाएंगे और तीन साल के बाद तो फिर आपका करियर जो है अच्छी तरह से हो सकता है और जहाँ तक होटल मैनेजमेंट की जैसे आप बात कर रहे थे और उसमें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आज है और इवन जो हिल स्टेशन है या जहाँ भी हो शहरों के अंदर होटल्स काफ़ी चलते हैं क्योंकि लोग जो है होटल में खाना पसंद करते हैं और एक प्राइड समझते हैं प्राइड तो उस तरह से लोगों का कस्टमर केयर को देखते हुए कस्टमर को देखते हुए आप उस तरह का उनको सेटिस्फेक्शन अगर देते हैं और उस तरह की जो स्टाइल है वो अगर आप रखते हैं तो नेचुरली आप जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही इंस्टेंटली इसमें जो है आपको आगे बढ़ने का चांस मिलता है और अपना खुद का होता है एक की ये satisfaction है रहता है अपना है। कि ये मेरा अपना काम है हाँ। आरंभ किया हुआ काम, काम है और मैं ही और इसे बढ़ा रहा हूँ प्लस बंधन नहीं है हाँ, बहुत ज्यादा जैसे आप कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट की जो आवश्यकता आप उस छोटे पैमाने पर एक बार शुरू करें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें फिर आपको थोड़े टाइम में लगने लगे कि मेरा ये काम चल निकला है थोड़ा पेशेंस की तो आवश्यकता होगी किसी भी चीज को एक बार <laughs> लाने में अगर हम लाते ही सोचें कि मुझे बहुत कुछ मिल जाए <laughs> तो ये संभव नहीं है चाहे आप किसी नौकरी में भी जाएंगे तो आपको आरम तो एक बार कम से ही करना पड़ेगा तो ये पेशेंस हमारे युवा में थोड़ा आज कम होता जा रहा है उसकी भी आवश्यकता रहेगी <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर अनिता जी मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह से किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो पेशेंट तो ज़रूर रखना ही है और कहा जाता है किसी भी बिजनेस को आ, पूरी तरह से अपग्रेड या सेटल करना चाहते हैं तो एक हज़ार दिन तक मेहनत करनी पड़ती है वन थाउजेंड डे अगर आप उस चीज़ को रेगुलरली मेंटेन करते हैं अच्छा। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं करना कुछ पड़ता। नहीं फिर वो तो अपने आप गाड़ी जो है चल जाता है जैसे जाता हम लोग कोई गाड़ी को चालू करते हैं तो शुरुआत में उसको गेयर में न्यूट्रल करके जो है हम लोग उसको प्रेशर देते हैं तो उसी तरह हमको जो है एक दिन वन डे अगर किसी भी बिजनेस को हम लोग इस्टेब्लिश रखते हैं तो वो उसके बाद जो है रन करने लगता है उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, नहीं पड़ती है और आप जो है बहुत ही स्मूथली का चाहे किसी भी तरह की कोई भी चीज हो वो बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज करते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम अनिता जी से बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने करियर को मैनेज कर सकते हैं शेप दे सकते हैं वो सारी बातें हम करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते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 सुन रहे हैं कुमारीज का का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनीता जी से जो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है और हमने देखा कि किस तरह से इस लाइन में आगे जाने के लिए आप बारहवीं के बाद डिग्री करना पड़ेगा डिग्री के बाद फिर आपको प्रोफेशनली इसका कोर्स करके फिर आप नेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप जॉब कर सकते हैं तो थोड़ा सा जिनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे ख्याल से वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं बिल्कुल सही कहा आपने <laughs> क्योंकि ऐसे बच्चों पहले से अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है पर ऐसे आजकल बहुत कम, ऐसे कम बच्चे को पाते हैं जो पढ़ाई शुरू से ही अपना लक्ष्य निर्धारण रखे क्योंकि आजकल जो एक दौड़ जो चल रही है अंधी दौड़ कह दें या कुछ भी कह दें ये रुझान रहता है कि मेरा बच्चा ट्वेल्थ के बाद आईआईटी में चला जाए वह एक पीएमटी में सेलेक्ट हो जाए डॉक्टर बन जाए मतलब ज़्यादातर रुझान जो है उस तरफ ज़्यादा रहता है और आप देखेंगे उसी का एक कारण है कि कोटा में टेंथ के बाद बच्चे बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जाते हैं क्योंकि वह अपने कोचिंग लेना चाहते हैं डमी स्कूल में जाते हैं कि हम ट्वेल्थ कर लेंगे और वहाँ आईआईटी के लिए चले जाएंगे या पीएमटी कर लेंगे तो यह एक रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मैं तो यह पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग शुरुआत में इस बात को मैंने उठाया था कि माता पिता और बच्चे का जो सोच है दोनों की इंट्रेंस लेवल बिल्कुल अलग हो जाते हैं तो इसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमको बच्चे को आगे भेजना चाहिए आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं माता पिता का रोल अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा होता है क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हम जिस समाज में रह रहे हैं हम एक परिवार को बहुत महत्व देते हैं हमारे परिवार में जहां तक पहले संयुक्त परिवार का ही प्रचलन रहा है जी जी जी जी। आज भी हमारे यहां यह प्रचलन पाया जा रहा है जहां पर हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को बहुत मान्य रखते हैं हमारे लिए वह बहुत आदर्श आदर्श है और उस आधार पर पेरेंट्स जो हैं माता पिता जो हैं वह अपने बच्चे को कई बार अपनी इच्छाओं के सहारे आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें लगता है कि मेरा समाज में नाम होगा यदि वह बच्चा मेरा ये कर लेगा लेकिन कई बार इस कारण बच्चे की रुचि को नहीं देख पाते या यह दूसरा पहलू एक यह भी हो सकता है कि कई बार माता पिता स्वयं चाहते हो कि हम ये बनते लेकिन वह किसी कारण कोई परिस्थितियां ऐसी रह जाती हैं कि वह वह कार्य नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि वह अपने बच्चों से उस कार्य को पूरा करवाएं। करवा तो ऐसी स्थिति में वह बच्चे की रुचि की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और उससे इस बारे में किसी प्रकार का चर्चा भी नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि बच्चा सिर्फ यही करे बच्चा कर लेता है क्योंकि उसे पेरेंट्स बहुत उसके लिए पूजनीय है वह उनको मानता है जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका अपनी जो रुझान है अपनी जो रुचि है वह कहीं ना कहीं दब जाती है और उससे उसके मेंटल स्ट्रेस का उसे सामना करना पड़ता है वह उस कार्य में सफल भी हो जाता है लेकिन अंदर से उसके मन में रहता है कि काश मैं वह करता तो जब वह अपनी रुचि की तरफ कार्य नहीं कर पाता तो उसके हमेशा अपने कार्य के प्रति कहीं थोड़ा सा एक झुकाव कम हो जाता है कि मुझे अपनी रुचि का मिलता तो कितना अच्छा होता तो मैं सिर्फ पेरेंट्स से माता पिता से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि उनका मानते हैं कि बच्चा नहीं समझता है, उनके अपने विचारों की अहमियत है लेकिन थोड़ा बच्चे के साथ बैठकर एक फ्रेंडली व्यवहार के साथ दोस्ताना व्यवहार के साथ बातचीत करें और फिर निष्कर्ष निकालें कि हम अपने बच्चे के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर अनीता जी मुझे लगता है कि ये बहुत गहरी बात है और इस पे इस पर जो है हमको सभी को थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि एक जो बच्चे का जो लाइफ है पूरी तरह से और वो चीज़ें जो है अंत में Uh, कहीं भी हमको थोड़ा सा अगर लास्ट में उसको ऐसा लगा कि मेरा इंटरेस्ट वो था हाँ। वो करना चाहिए था वो जब सवाल सामने आ जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो उसके जाता लिए है, भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं वो स्ट्रेस हाँ, वो, वो जो है वो जो तनाव है उसका परिवार पर भी रहेगा तो फिर वो डिस्टर्बेंस बना रहता बना रहता है तो वो चीजें बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है तो इसलिए हमको माता पिता को थोड़ा सा यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस कहेंगे या तो बच्चे की रुचि को अपना बना के हाँ। आगे बढ़े तो बहुत अच्छा वो अच्छा अच्छा रहेगा दोनों के लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा और चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते कि हम लोग कई बार ऐसे हो जाता है कि किसी का समझो मान लो नहीं हो पाया बच्चे का भी कभी कभी इंटरेस्ट लेवल देख के या उसका भी इंटरेस्ट ऐसा होता है कि वो अपने कलीग्स को देखकर अपना इंटरेस्ट बना लेता है। अब कई बार गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं वो अचानक से 10वीं, 12वीं पढ़ने के लिए शहर में आ जाते हैं और शहर में जैसे लोगों की चाल बोल देखते हैं उनका जो माहौल बदल जाता है तो उसका इंटरेस्ट बदल जाता है और फिर वो उस अनुसार करने जाता है तो कभी कभी बीच में अटक जाना होता है तो उस समय उसको क्या करना चाहिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश भाई क्या होता है कि बच्चा अपने साथियों से जरूर प्रभावित होता है और ऐसी स्थिति में तब होता है क्योंकि बच्चे के खुद के मस्तिष्क में यह स्थिति क्लियर नहीं है नहीं। साफ नहीं है कि मुझे क्या करना है तब वह ये देखता है कि मेरे साथी लोग क्या करने जा रहे हैं और तब वह उन्हीं की बराबरी में चल निकलता है अब जब आगे बढ़ जाता है लेकिन वह उसे पूरा नहीं, नहीं, कर।, नहीं कर पाता ऐसी स्थिति में बच्चा हताश होने लगता है और उसके लिए उसके उसके लिए फ्रेंड सर्कल जो है पेरेंट्स उसे थोड़ा सपोर्ट करें। या तो उसे फिर से थोड़ा सपोर्ट करके पुश किया जाए नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो उसे ये होना चाहिए कि वह स्थिति को छोड़ दे और अपना जहाँ रुचि है पुनः उधर लौटाए क्योंकि तब, तब तक उसे थोड़ी समझ भी समझ आ जाती है क्योंकि पहले तो उसे समझ नहीं होती है बच्चा समझता है मैं बड़ा हो गया लेकिन वास्तव में उसका मानसिक लेवल उतना बड़ा होता नहीं होता कि वह स्वतंत्र रूप में निर्णय कर सके तब ऐसे स्थिति में उसे पुनः अपनी स्थिति को देखते हुए और निर्णय करना चाहिए कि उसे क्या करना है आवश्यक नहीं कि वह डिग्रियां ही प्राप्त करे किसी अन्य कार्य को भी करे कोई अपनी टेक्निकल हाँ, चीजें कर सकता है कर सकता है कोई जरूरी नहीं है की डिग्री ही प्राप्त की जाए आज अपने पैरों पर अगर वह खड़ा हो सकता है किसी भी तरह से तो वह ज्यादा उचित होगा हम्म हम्म और एक सही ढंग से माना अपने परिवार को या अपने माता पिता की या अपने घर की जो जरूरत है हाँ। वो पूरा कर पाए वो पूरा कर और कर पाए। एक विधि अनुसार सिस्टम से जाए, जाए। और सिस्टम से करे वो बहुत जरूरी, हाँ, जरूरी न की वो गलत रास्ते गलत रास्ते तो वो एक बहुत बड़ी बात है अचीवमेंट है अपने आप में की आप अपने परिवार को ईमानदारी से नौकरी करके अपना कारोबार करके करना बुरा नहीं हाँ जी जी तो वो आज ये उसे समझना होगा कि मेहनत जरूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर अनीता जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचें क्योंकि आप एक महिला हैं तो महिलाओं को इस अहदे तक बहुत कम पहुँचते हैं और इतना अच्छा पढ़ाई करके आप प्रोफेसर बने हैं तो मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि इस लाइन में जाना है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मुकाम तक पहुँचना है ये किसने मोटिवेशन दिया और कैसे आप पहुँचें मुझे मेरे पिताजी ने मोटिवेशन दिया था अच्छा। हमारे पिता हम लोग चार बहनें थी लेकिन हमारे पिताजी ने कभी लड़के और लड़की में फर्क नहीं किया हम्म हम्म उन्होंने हमें पूर्ण शिक्षा दी और मेरी अपनी एक बड़ी सिस्टर वह भी एक कॉलेज में व्याख्याता है अच्छा। और पिताजी ने ही हमें इस लाइन को बताया हमें पहले ज्ञान नहीं था उन्होंने हमें इस लाइन के बारे में बताया उसके बाद जब मैंने अपनी बड़ी दीदी को भी देखा फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और उसके बाद लेक्चरर्स के लिए आरपीएससी के द्वारा टेस्ट एग्जाम्स होते हैं उस परीक्षा को पास किया और फिर मुझे नौकरी मिल गई लेकिन आप विश्वास करेंगे रमेश भाई आज से मैं बाईस साल पहले नौकरी में आई थी अच्छा। तब लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था इतना ज़्यादा जब मुझे नौकरी प्राप्त हुई और मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में जिस जगह का नाम था उसका पहली बार ही नाम सुना था सलूम्बर अच्छा तो मुझे भेजने से मना कर दिया गया उस वक्त पिताजी ने भी मना कर दिया कि नहीं जहाँ जगह हमने सुनी नहीं इतना दूर कैसे भेजें तुम्हें फिर धीरे धीरे उन्हें भी आया मुझे भी और अंत में मुझे मेरे पिताजी ही ज्वाइन करवाने ले गए और मुझे वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन करवाया और फिर प्रोत्साहित भी किया की कि नहीं थोड़ा ध्यान रखकर काम करोगे और रहोगे <laughs> तो मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद उनका देती हूँ अब वह नहीं है इस दुनिया में लेकिन हमेशा मुझे गाइडलाइन देने वाले मेरे पिताजी थे और आगे बढ़ाने वाले वही वा थे अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आपको तो पिताजी ने गाइड किया लेकिन आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में था क्या आप इसी फील्ड में जाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट शिक्षा में शिक्षक के प्रति था जब मुझे मेरी टीचर पढ़ाती थी हु. तो मैं अपना आदर्श उन्हें मानती थी कि कितना अच्छे से पढ़ा रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ाकर। मैं भी काश उनकी जगह कभी खड़ी अच्छा। तो वो एक आदर्श मेरे मनोम में है हाँ। एक लगा था और आज भी जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मेरी उन टीचर का चेहरा मेरी आँखों के सामने बार बार घूमता है की मैडम इस तरह से पढ़ाती थी मुझे पीजी में स्नातकोत्तर स्तर पर मेरी वो मैडम पढ़ाती थी मैं कीर्ति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो मेरा एक आदर्श रही है सही क्या बात है बहुत अच्छा लगा अनिता जी आपने अपने दिल की बात बताई और आपको मोटिवेशन जो है अपने पिताजी से मिला और साथ ही साथ आपके आदर्श जो है आपके टीचर रहे जिसके वजह से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक मैसेज जरूर दें मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों आप सभी बहुत अच्छे हैं लेकिन आप सभी से मैं ये कहूँगी कि जब किसी भी काम के प्रति आपकी जो लगन है उस लगन से जुटे रहिए आप ये न सोचें हताशा मिल रही है तो पीछे न हटें डटे रहें कभी ना कभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है लेकिन हार तब होती है आप कोशिश करना बंद करते हैं। इसलिए संघर्ष के साथ साथ कोशिश अपनी जारी रखिए सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी ही आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे आपका करियर ब्राइट हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर अनिता जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो।